का इकतालीसवा भाग लाख 50 हजार वर्ष पूर्व यूरोप में बसने वाली पहली मानव प्रजाति क्रो मैगन थी हमारे यह पूर्वज उपकरण बनाने और शिकार की तकनीकों के साथ अन्य अतिरिक्त कलाओं में नियंडल से अधिक पारंगत थे लेकिन उनकी उत्पत्ति करीब एक लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में हुई थी इसका पता दक्षिण अफ्रीका की एक गुफा में करीब एक लाख दस हजार वर्ष पूर्व की मानव की खोपड़ी के मिलने से हुआ है यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में फैलने के बाद आधुनिक मानव की आबादी नए महाद्वीपों उत्तर में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया में पहुंची इन दो महाद्वीपों में अनेक स्थानों से मिलने वाले पत्थर के उपकरणों से यह पता चलता है कि हमारे पूर्वज करीब पचास हजार वर्ष दक्षिण पूर्व एशिया से खुले समुद्र में 100 किलोमीटर की लंबाई को पार कर ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पहुंचे थे उत्तरी अमेरिका से प्रवास बहुत बाद में, करीब पंद्रह हजार वर्ष पूर्व हुआ और यह जमीन के रास्ते से ही हुआ था हिमाचादन और समुद्री स्तर में गिरावट के बीते अभिलेखों से हम जानते हैं कि करीब 12,000 से 25,000 वर्ष पूर्व एशिया और उत्तर अमेरिका कहलाने वाले एक विशाल द्वारा आपस में जुड़े वर्तमान में इस स्थान पर बीरिंग जलडमरू स्थित है एशिया के कुछ शिकारियों के समूह और उनके परिवारों ने उत्तर अमेरिका पहुंच गए जबकि इस दौरान महमद के झुंडों ने मौसमी प्रवास आरंभ कर दिया था लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जब समुद्र स्तर पुनः बढ़ा तब कुछ अलास्का में रह गए और उन्होंने बजे हुए उत्तर व दक्षिण अमेरिका में बस्तिया बसा ली पहली फसल उस समय का सही सही अनुमान लगाना कठिन है कि आधुनिक मानवों के पूर्वजों का आगमन कब हुआ एक मत के अनुसार क्रो के करीब चालीस हजार वर्ष पुराने कंकाल को वर्तमान मानवों का पहला कंकाल माना गया है इस संबंध में यह कहा जाता है कि आरंभिक आधुनिक मानव का सही स्वरूप कृषि के विकसित होने पर ही आया यह इसलिए भी माना जाता है कि इस समय मानव ने केवल चारा इकट्ठा करने एवं शिकारी वाला खाना बदोशो जैसा जीवन छोड़ दिया था उसके स्थायी जीवन की ओर बढ़ने से संस्कृति भी फली फूली थी उनमें वैज्ञानिकों कवियों उपन्यासकारों अन्वेषकों और कलाकारों के गुण उभरने लगे थे यह परिवर्तन हमारे पूर्वजों द्वारा स्थायी जीवन को अपनाने पर हुआ जिससे सभ्यताओं के विकसित होने से पृथ्वी का दृश्य सदा के लिए बदल गया